भारतीय दर्शन भारतीय दर्शन का स्वरूप दर्शनों की इन परिगणनाओं में न तो नामों में और न संख्या में ही हमें कहीं एक मत देख पड़ता है ऐसी स्थिति में षट शब्द से क्या समझा जा सकता है वस्तुतः इस शब्द का कोई भी विशेष अर्थ नहीं है एक भी प्रामाणिक सिद्धांत इस सट शब्द के आधार पर हम स्थिर नहीं कर सकते विद्वानों के द्वारा भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से स्वीकृत तर्क के नियमों के अनुसार तथा निधिध्यासन के नियमों के सहारे परम लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक उपक्रम और उपसंहार के सहित जो विचारधारा होगी उसी को हमारा दर्शन कहा जा सकता है हमें तो एकमात्र विषय ध्यान में रखना चाहिए कि जिसके द्वारा परम तत्व को देखा जाए वही दर्शन है इस प्रकार दृष्टि के भेद से अनेक दर्शन हो सकते हैं इनकी संख्या नियत नहीं हो सकती है उपरयुक्त बातों से यह स्पष्ट है कि दर्शनों का एकमात्र लक्ष्य है दुख की परम निवृत्ति या परम आनंद की प्राप्ति इसके लिए एक ही मार्ग है दूसरा नहीं इसीलिए जितने दर्शन हैं और हो सकते हैं वे सब एक ही ज्ञान के पथ हैं प्रत्येक दर्शन उस मार्ग की एक एक सीढ़ी है परम पथ तक पहुँचने के लिए प्रत्येक सीढ़ी को पार करना ही होगा आगे की सीढ़ी पर पैर रखने के लिए पैर उठाने के पूर्व पहली सीढ़ी पर दोनों पैरों को स्थिर कर लेना अत्यावश्यक है एक सीढ़ी पर अपने पैरों को स्थिर करने के समय में चंचल दृष्टि है इधर उधर के प्रलोभन में पड़कर यदि कोई जिज्ञासु जरा सा भी हिल डुल जाए तो पैर फिसल जाने का पूरा भय है और फिर भविष्य अंधकारपूर्ण है इसे जिज्ञासु को कभी नहीं भूलना चाहिए ये सीढ़ियां परस्पर संबद्ध है नीचे की सीढ़ी पर स्थित जिज्ञासु ऊपर की सीढ़ी को देख नहीं सकते किंतु ऊपर वाले तो नीचे की सीढ़ी को आसानी से देख सकते हैं और उनके संबंध में विशेष आलोचना भी कर सकते हैं किंतु फिर भी यह स्मरण रखना चाहिए कि ऊपर की सीढ़ी नीचे की सीढ़ियों के आधार पर ही तो स्थित है अतए ऊपर वालों को नीचे वालों का तिरस्कार करना उचित नहीं नीचे के आधार को दृढ़ रखने के लिए तथा जिज्ञासु चंचल होकर आगे बढ़ने चलने के प्रलोभन में फंसकर कर को दृढ़ बनाने में असमर्थ न हो जाए इस आशंका से नीचे की सीढ़ी पर रहने वाले भी ऊपर के संबंध में विशेष आलोचना करें तो कोई अनुचित नहीं है किंतु साथ ही साथ यह न भूलना चाहिए कि जाना तो है ऊपर की सीढ़ियों पर भी